महाभारत शांति पर्व द्विच्वांशद्याय आपात आपातकाल में राजा के धर्म का निश्चय तथा उत्तम ब्राह्मणों के सेवन का आदेश यधिष्ठिच यदि घोरम समुदिष्ट अस्ति अस्तिद मर्यादा या महम युधिष्ठिर ने पूछा यदि महापुरुषों के लिए भी ऐसा भयंकर कर्म संकट काल में कर्तव्य रूप से बता दिया गया तो दुराचारी डाकुओं और लुटेरों के दुष्कर्मों की कौन सी ऐसी सीमा रह गई है जिसका मुझे सदा ही परित्याग करना चाहिए इससे अधिक घोर कर्म तो दस्यु भी नहीं कर सकते सम्मी निषेदामबी धर्मो मे शिथिलीकृत उद्यम नाधिग्छा भी कदाचित परेशान्त आपके मुंह से यह उपाख्यान सुनकर मैं मोहित एवं विषादग्रस्त हो रहा हूँ आपने मेरा धर्म विषयक उत्साह शिथिल कर दिया मैं अपने मन को बारंबार समझा रहा हूँ तो भी अब कदापि इसमें धर्म विषयक उद्यम के लिए उत्साह नहीं पाता हूँ ने जी ने कहा बस मैंने केवल शास्त्र से ही सुनकर तुम्हारे लिए यह धर्मोपदेश नहीं किया है जैसे अनेक स्थान से अनेक प्रकार के फूलों का रस लाकर मक्खिया मधु का संचय करती हैं उसी प्रकार विद्वानों ने यह नाना प्रकार की बुद्धियों अर्थात विचारों का संकलन किया है ऐसी बुद्धियों का कदाचित संकट काल में उपयोग किया जा सकता है ये सदा काल में लेने के लिए नहीं कही गई है अतः तुम्हारे मन में मोह या विषाद नहीं होना चाहिए प्रतिविधा बहुवय प्रतिविधातव्या प्रज्ञारातः नैक शाखे न धर्मेण ये संप्रवर्तते युधिष्ठिर राजा को इधर उधर से नाना प्रकार के मनुष्यों के निकट से भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धियां सीखनी चाहिए उसे एक ही शाखा वाले धर्म को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए जिस राजा में संकट के समय यह बुद्धिस्फुरित होती है वह आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं निकाल लेता है कोई उपाय निकाल ही लेता है बुद्धि सज्जनो धर्म आचारस् सताम सदा जेयोभवरभ्य सदा तद्वि में बच गुरुनंदन धर्म और सत्पुरुषों का आचार आचार्य बुद्धि से ही प्रकट होते हैं और सदा उसी के द्वारा जाने जाते हैं तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लो बुद्धिश्रेष्ठा हो बुद्ध्यात विजय की अभिलाषा रखने वाले एवं बुद्धि में श्रेष्ठ सभी राजा धर्म का आचरण करते हैं अतः राजा को इधर उधर से बुद्धि के द्वारा शिक्षा लेकर धर्म का भली भांति आचरण करना चाहिए नई न धर्मे नागो धर्मोल पुरस्ता दुपाशिता एक शाखा वाले अर्थात एक देशी धर्म से राजा का धर्म निर्वाह नहीं होता जिसने पहले अध्ययन काल में एक देशी धर्म विषयक बुद्धि की शिक्षा ली उस दुर्बल राजा को पूर्ण प्रज्ञा कहाँ से प्राप्त हो सकती है अद्वये अद्वै अध्य पृथ्दी संशय प्राप्त मर्ति बुद्धिस्ताद भारत एक ही धर्म या कर्म किसी समय धर्म माना जाता है और किसी समय अधर्म उसके जो यह दो प्रकार की स्थिति है उसी का नाम द्वैध है जो इस द्विधा तत्व, तत्व को नहीं जानता वह द्वैध मार्ग पर पहुंचकर कर संशय में पड़ जाता है भरत नंदन बुद्ध के द्वैध को पहले ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए पारस्वतःकरणम प्राज्योविष्टम भिवा प्रकार जन तत्चरित धर्मम विजानात्यम धान्यथाम बुद्धिमान पर विचार करके समय पहले अपने प्रत्येक कार्य को गुप्त रखकर उसे प्रारंभ करें, फिर उसे सर्वत्र प्रकाशित करें। अन्यथा उसके द्वारा आचरण में लाए हुए धर्म को लोग किसी और ही रूप में समझने लगते हैं अमिथ्या विज्ञान न परे तद्वय यथा यथं बुद्धवाम ज्ञान आदत ते सताम। कुछ लोग यथार्थ ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग मिथ्या ज्ञानी इस बात को ठीक ठीक समझ राजा सत्यज्ञान सम्पन्न सत्पुरुषों के ही ज्ञान को ग्रहण करते हैं परिमुष्यंत शास्त्री धर्म च परिपंथन वैसम्यर्थ विद्याख्यापय धर्मद्रोही मनुष्य शास्त्रों की प्रमाणिकता पर डाका डालते हैं उन्हें अग्राह्य और अमान्य बताते हैं वे अर्थ ज्ञान से शून्य मनुष्य अर्थशास्त्र की विषमता का मिथ्या प्रचार करते हैं आज जी विषवो विद्यां यश कामहू समत ते सर्वे निपा प्रष्ठा धर्मच परिपंथ नरेश्वर जो जीविका की इच्छा से विद्या का उपार्जन करते हैं संपूर्ण दिशाओं में उसी विद्या के बल से यश पाने की इच्छा और मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं वे सभी पापात्मा और धन हैं अपक् ओ यो मंदा न जानती यथा तथम यथा युशला सर्वात्रुक्त निष्ठिताः जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है वे मंदवती मानव यथार्थ तत्व को नहीं जानते हैं शास्त्र ज्ञान में निपुण न होकर सर्वत्र असंगत युक्ति पर ही अवलंबित कर रहते हैं न शास्त्रदोषादर्शिन शास्र वर्तते। निरंतर शास्त्र के दोष देखने वाले लोग शास्त्रों की मर्यादा लूटते हैं और यह कहा करते हैं कि अर्थशास्त्र का ज्ञान समीचीन नहीं है निंदया पर विद्या वाक्षरी भूताम द्रुग्ध विद्या फला इणी ही जिनका अस्त्र है तथा जिनकी बोली ही बाण के समान रखती है वे मानव विद्या के फल तत्व ज्ञान से ही विद्रोह करते हैं ऐसे लोग दूसरों की विद्या की निंदा करके अपनी विद्या की अच्छाई का मिथ्या प्रचार करते हैं जो विद्या राक्षसा ने भारत व्याजे न सद्भिर्हित हो धर्म से परिभाषति भरत नंदन ऐसे लोगों को तुम विद्या का व्यापार करने वाले तथा राक्षसों के समान परद्रोही समझो उनकी बहानेबाजी से तुम्हारा सत्पुरुषों द्वारा प्रतिपादित एवं आचरित धर्म नष्ट हो जाएगा न धर्म वचन वाचा नुद्धे वा न श्रुतम बहस्पतम ज्ञानम प्रोवाच मघवा स्वयं हमने सुना है कि केवल वचन द्वारा अथवा केवल बुद्धि तर्क के द्वारा ही धर्म का निश्चय नहीं होता है अपितु तो शास्त्र वचन और तर्क दोनों के समुच्चय द्वारा उसका निर्णय होता है यही का मत है है स्वयं इंद्र ने बताया अन्य शास्त्रेण तथा परे विद्वान पुरुष अकारण कोई बात नहीं कहते हैं और दूसरे बहुत से मनुष्य भनी भांति सीखे हुए शास्त्र के अनुसार कार्य करने की चेष्टा नहीं करते हैं लोक यात्रा में है, है केतु धर्मम प्रहुर्मनीषि समुदिष्टम तथा हम धर्म स्वयंपण्डित इस जगत में कोई कोई मनुष्य पुरुष शिष्ट पुरुषों द्वारा परिचालित लोकाचार को ही धर्म कहते हैं परंतु विद्वान पुरुष स्वयं ही ऊहापोह करके पुरुषों के शास्त्र भी धर्म का निश्चय कर ले अमरसा शास्त्र सम्मोहाच्च भारत शास्त्र समूहे या त्य दर्शनम भरत नंदन जो बुद्धिमान होकर शास्त्र को ठीक ठीक न समझते हुए मोह में अबद्ध होकर बड़े जोश के साथ शास्त्र का प्रवचन करता है उसके उस कथन का लोक समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आगता कमे आग या अज्ञान हे तत्वाध्वचन साधु वेद शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित तर्कयुक्त बुद्धि के द्वारा जो बात कही जाती है उसे से शास्त्र की प्रशंसा होती है अर्थात शास्त्र की वही बात लोगों के मन में बैठती है दूसरे लोग अज्ञात विषय का ज्ञान कराने के लिए केवल तर्क को ही श्रेष्ठ मानते हैं परंतु यह उनकी नासमझी ही है अनेहत में वेदम यथे शास्त्रकम दैतेया अनुशन प्राहय छेदनम पुरा वे लोग केवल तर्क को प्रधानता देकर अमुक युक्ति से शास्त्र की यह बात कट जाती है इसलिए यह व्यर्थ है ऐसा कहते हैं किंतु यह कथन भी अज्ञान के ही कारण है अतः तर्क से शास्त्र का और शास्त्र से तर्क का बोध न करके दोनों के सहयोग से जो कर्तव्य निश्चित हो उसी का पालन करना चाहिए पूर्व काल में यह संशयनाशक भास् स्वयं शुक्राचार्य ने दैत्यों से कही थी ज्ञानमप्यपदिश्यम ही यथा न थी तथा तम तथा छिन्न बोले न संहती जो संशयात्मक ज्ञान है उसका होना और न होना बराबर है अतः तुम उस संशय का मूल छेद करके उसे दूर हटा दो संशय रहित ज्ञान का आश्रय लोहित उग्राज संतृष्टो यदि तुम मेरे इस नीति युक्त कथन को नहीं स्वीकार करते हो तो तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है क्योंकि तुम क्षत्रिय होने के कारण उग्र अर्थात हिंसा पूर्ण कर्म के लिए ही विधाता द्वारा रचे गए हो इस बात की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है अंग मेक्ष स्व राजभूषते यथा प्रमोचते यदम तमोदतेह वस्युधिष्ठिर मेरी ओर तो देखो मैंने क्या किया है भूमंडल का राज्य पाने की इच्छा वाले छत्रीय राजाओं के साथ मैंने वही बर्ताव किया है जिससे वे संसार बंधन से मुक्त हो जाएं अर्थात उन सबको मैंने युद्ध में मारकर स्वर्ग लोग भेज दिया यद्यपि मेरे इस कार्य का कार्य का दूसरे लोग अनुमोदन नहीं करते थे मुझे क्रूर और हिंसक कहकर मेरी निंदा करते थे तो भी मैंने किसी की परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन किया इसी प्रकार तुम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक डटे रहो अजो स्वत्र मित्ते अच्छा ब्रह्मणा कृतम तस्माभेक्षण भूता नाम यात्रा काचिथ प्रसिद्य बकरा घोड़ा और छत्री इन तीनों को ब्रह्मा जी ने एक सा बनाया है उनके द्वारा समस्त प्राणियों की बारंबार कोई न कोई जीवन यात्रा सिद्ध होती रहती है यव बध्य वधे दोष सवध्य साध्य मनुष्य का वध करने में जो दोष माना गया है वही वध्य का वध करने में भी है वह दोष ही अकर्तव्य की वह मर्यादा सीमा है जिसका छत्री राजा को परित्याग करना चाहिए तस्मा तक्षण प्रजा राजा सुधर्मे स्थापे अन्योन्नम भक्ष ही प्रचरित इव अत्यक्ष स्वभाव वाला राजा ही प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थापित कर सकता है अन्यथा प्रजा वर्ग के सब लोग भेणियों के समान एक दूसरे को लूट खसोट कर खाते हुए स्वच्छंद विचरने लगे यस्य दस्यो गणाराष्ट्र जलादिव विहरती परस्वा स वै क्षत्रियन जिसके राज्य में डाकों के दल जल से मछलियों को पकड़ने वाले बगुले के समान पराये धन का काअपरण करते हैं वह राजा निश्चय क्षत्रिय कलंक है कुलीना सचिवान्द वेद विद्या समन्वता प्रसादी पृथ्वीराजन प्रजाधर्मेण पालयन राजन उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वेद विद्या से संपन्न पुरुषों को मंत्री बनाकर प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए तुम इस पृथ्वी का शासन करो कर्मणां प्रगृणतिपह उपायशेषज्ञ तदयी छत्र जो राजा सत्कर्म से रहित न्याय शून्य तथा कार्य साधन के उपायों से अनभिज्ञ पुरुष को सचिव के रूप में अपनाता है वह नपुंसक छत्री है नो उग्रम न उग्रम धर्मेह प्रश्यते उभय न व्यतिग्रामे उग्र भूत मृदुर्भव युधि राजधर्म के अनुसार केवल उग्र भाव अथवा केवल मृदुभाव की प्रशंसा नहीं की जाती है उन दोनों में से किसी का भी परित्याग नहीं करना चाहिए इसलिए तुम पहले उग्र होकर फिर मृदु हो कष्ट क्षत्रिय धर्म ओयम सौहृतम त्वे में उग्र कर्मणि श्रेष्ठो सी तस्मात्म प्रसाद ही बही बस यह क्षत्रिय धर्म कष्ट साध्य है तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है इसलिए कहता हूँ विधाता ने तुम्हें उग्र कर्म के लिए ही उत्पन्न किया है इसलिए तुम अपने धर्म में स्थित होकर राज्य का शासन करो अशिष्ठ निग्रहो नित्यम श्रेष्ठ से परिपालनम एवं शुक्रो बदिमान आपसो भरतर्षव भर श्रेष्ठ में भी सदा दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों का पालन करना चाहिए ऐसा बुद्धिमान शुक्राचार्य का कथन है यदिष्ठि अस्त यदिघ्यत लंघयेत प्रक्षा सताम श्रेष्ठ तन्बे ब्रोहि पितामह युधिष्ठि ने पूछा सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह इस जगत में यदि कोई ऐसी मर्यादा है जिसका दूसरा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता तो मैं उसके विषय में आपसे पूछता हूँ आप वही मुझसे बताइए भीष्मच ब्राह्मणावे त विद्या तपस्वी तृतचार्य त्रवृत्ता ढ्यापित्ये तदम भीष्मी ने कहा विद्या में बढ़े चढ़े तपस्वी तथा शास्त्र ज्ञान उत्तम चरित्र एवं सदाचार से संपन्न ब्राह्मणों का ही सेवन करे यह उत्तम यह परम उत्तम एवं पवित्र कार्य है या देवता सुमृत्यस्ते विप्रय सुनिधान क्रुद्धि विप्रय कर्माणि कृतानि बहुधान देवताओं के प्रति जो तुम्हारा बर्ताव है वही भाव और बर्ताव ब्राह्मणों के प्रति भी सदैव होना चाहिए क्योंकि क्रोध में भरे हुए ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के अद्भुत कर्म कर डाले हैं भयम् ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्रेष्ठ यश का विस्तार होता है उनकी अप्रसन्नता से महान भय की प्राप्ति होती है प्रसन्न होने पर ब्राह्मण अमृत के समान जीवनदायक होते हैं और कुपित होने पर विश्व हो के तुल्य भयंकर हो उठते हैं इसी महाभारत शांति परवड़ी आपद धर्म परवड़ी दिव्यधिक शतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में 142 सौ अध्याय पूरा हुआ